विचार चल रहा था मैं आत्मा को अपने परम प्रेमास्पद कह दिया वास्तव में प्रेमास्पद ही नहीं है तो परम प्रेमास्पद कैसे हो सकता कि दुनिया में देखने को मिलता है अपने आप का भी दुखी जो होता है क्या बोलता है धिक्कार है मैंने पाप कर दिया है मैं पापी ही हूं अपने आप का धिक्कार ना है यदि आपका सुखरूप होता परम प्रिय होता परम प्रिय व कोई निंदा करता है परम प्रिय वस्तु कभी कोई निंदा नहीं करता आदमी खुद की निंदा कर ले रहा है इसका मतलब खुद को अपने आप को प्रिय नहीं मान रहा है जो प्रिय ही नहीं है वो परम प्रिय कैसे हो जाएगा यह शंका है कोई उठाया द्वेश्पल मान मेरा मुझे विकार हो इत्यादि रूपे खुद के प्रति द्वेष से युक्त होकर के कथन करता हुआ दुनिया में अनुभव में आ रहा है प्रेमास्पद तुम्हें वह सिद्धम इसलिए आत्मा तो खुद तो प्रेम का विषय नहीं बन रहा द्वेष का विषय बन रहा है तो कुतः पर प्रेमास्पद ये प्रेम का ही विषय नहीं है परम पर प्रेमास्पद का जो हो सकता है सिद्धांत ज्यादा नहीं देखो वो तो कुछ ली बोल देता है अपने आप को धिकार लेता है अपने आप को पापी बोल देता है सब कुछ कर लेता है अपने गर्दन अपने आप से काट लेगा तुख संबंध निमित्त हो क्या दुख का संबंध के कारण से करता है कोई दुख हो गया दुख होने से ऐसा अपने आप को धिकार अन्य असिधत्व अन्यथा सिद्ध हो अन्यथा सिद्धत्व कहते हैं जो सदातम नहीं होता होता भावी तो नियत भाव होता है जो भावी नहीं है नियत भाव क्या कहते हैं जरूरी को जिस गाये थे उस गधा को खड़ा रहने जरूरी है मिट्टी से बना गधा बनाने के लिए? वो गधा जरूरी खड़ा रहे तो भी बन सकता है न भी खड़ा रहे तो भी खड़ा रहे रहे। ऐसे से तो गधा खड़ा रहना ऐसी स्थिति में क्या हो जाए अन्य सिद्ध उसी प्रकार से जो धिकार है उसके प्रति जो हो रहा है वो अन्यता सिद्ध है क्योंकि सदा नहीं रहता वो दुख है तो धिकार रहे दुख नहीं है तो नहीं धिकार वो सदातन नहीं है नियत नहीं है अनियत है अमिता सिद्धत्व सिद्धत्वा प्रेम नश्च आत्म सिद्धत्व और प्रेम जो है प्रियत्व जो है आत्मा में सर्वानुभव सिद्ध है वह सदा ही रहता है सदा ही वह अत्यंत प्रिय होता है जैसे दृष्टांत एक बार जो है एक आदमी आया गुरुजी के पास पहले से थे जाते बार बार आते जाते थे एक बार बहुत दुखी होकर बहुत रोता रहा गुरु जी के सामने में वो तो गुरु जी ने कहा ऐसा है तुम घर घर छोड़ दो हम तुमको न्याया देते हैं देंगे। वो एकदम बिगड़ गया वो कहता है महाराज हम हाँ अपने दुख रो रहे थे हम थोड़ी शांत बना देंगे दुखी में अरे मारी तो मेरी बहुत मारी जूसा गाली गाली तो बेटा ने गाली दिया क्या बिगड़ा घर का मोह होता है क्या कुछ तरह तरह दुख था तब तो मैं घर जाऊंगा नहीं मुझे घर जाने की छानी ये वो सब रोया अब यही रहो बोलेंगे तो फिर बिगड़ गया नहीं हम जाएंगे मारी तो बहु मारी है बेटा ही तो गाली दिया इसे घर थोड़ी छोड़ दूंगा घर नहीं मतलब क्या हुआ वो पहले जो रो रहा था मैं घर नहीं जाना चाहता हूं दुखी है संसार ऐसा है वैसा है बुल्टा, बुल्टा, बुल्टा, बुल्टा रहा। सब उल्टा पलटा बोलता रहा क्यों बोल रहा था वो दुख के कारण लेकिन उसका तो नष्ट नहीं हुआ था अभी भी उसके पुत्र प्रिय है बहु प्रिय थी इसलिए वही जाने को तैयार है सं है वो दुख के कारण से अपने आपको धिकार रहा है लेकिन वास्तव में अपने आत्मा के प्रति उसके अंदर सदा बना रहता है पर्याय अनभूषित्वात्म भुव कि दुनिया का अनुभग्यास प्रेम आत्म यस्मा यस्कार आत्मनी विषय आत्म विषय में मान मैं ना भुवंती न किंतु असत्तम मेरे कभी असत्त कभी तो कभी ना हो। मैं ना ना ना हो हो हो मतलब हो मैं ऐसा इसका मतलब क्या मेरी असत्ता समय सदा सत्यमेव मूया सदा बना रहूं। सदा तो सदा, सदा रहा बनाई रह जाऊं कभी मेरा मौत भी ना हो कुछ भी ना हो बने रहूं आनंद से यही सब इच्छा प्रेमा इस प्रकार जो प्रीति ईक्ष थे सर्व अनुभूय थे, थे सभी लोगों के द्वारा अपनी आत्मा के विषय में इस प्रकार का प्रीति अनुभव में किया जाता है तो नाश दृर्थ इसलिए विशेषणा सिद्धि दोष भी नहीं रहा तब पूर्व कहता है ठीक स्वरूपा सिद्धि नहीं है किंतु तो उसमें विशेषणा सिद्धि मान पूर्ण रूप हेतु असिध प्रेमास्पद है किंतु तो परप्रेमास्पद शंका था ना वो प्रिय ही नहीं है अब नहीं प्रिय तो है एक परम प्रिय नहीं है ये पे ये से मान रहा ठीक है मान सिद्ध होता है आत्मा प्रिय है ठीक है आत्मा को प्रिय मानो किंतु प्रिय तम क्यों मानते हो मनु महाभूत स्वरूपा सिद्धि हेतु के स्वरूप सिद्धि नहीं है अब हेतु क्या लेगा आत्मा परमानंद रूपा क्यों परप्रेमास्पदत् परप्रेमास्पद पूरा हेतु का पक्ष में ना होना स्वरूप है और हेतु का एक अंश है एक अंश है, ना होना विशेषणाशक्ति है पहले का यह हेतु परप्रेमास्पदत्व पूर्ण रूपेण आत्मा में नहीं है क्योंकि आत्मा को भिकारता है वगैरह वगैरह हेतु दिया हो जिसको आपने खंडन कर दी इसी दोष भय न हो दोष विशेषण सिद्धि प्रेमास्पद है वो किंतु ये कित प्रेमस्पद निरतिशय प्रेम अबकर निरतिश आनंद रूप परमांद नहीं, माना भावा, तो तर नहीं, नहीं। है विशेषण सिद्धिश्चर सिद्धांत वह परी है वेद मंत्र प्रेय वित्ता प्रेय पुत्रा प्रियो अन्य सर्वस्मात्म तो वह जो आत्मा कैसा है वह धन से ज्यादा प्रिय है आत्मा धन से ज्यादा प्रिय है आत्मा पुत्र से ज्यादा प्रिय है और आत्मा अन्य सारे संसार के सगर पदार्थों से भी ज्यादा प्रिय है तदेत प्रेयोवित प्रे पुत्रात्थ प्रेयो अन्यस्मा सर्वस्मात्थ एक चार दस को इसे ंद वह प्रेम वह जो प्रीति दिखाई दे रही है वह आत्मा आत्मा तत्म आत्मा जो वह जो प्यार अन्यत्र में दिखाई दे रहा है दूसरे में प्रीति दिखाई दे रहा है मुझे पुत्र प्रिय है मेरे लिए पुत्र प्रिय है मेरे लिए वो प्रिय मेरे लिए ये प्रिये व्यवहार में जो बोलते हैं वो प्रियत्व केवल अपने लिए है अप्रिय स्वार्थ के लिए प्रिय नहीं तो वो अप्रिय हो जाता है जो अपने स्वार्थ इतने होता है तो जिसको तुम प्रिय कर रहे हो उसको भी वो भी अप्रिय हो जाएगा जैसे देखते हैं डॉक्टर लोग वैद्य लोग बनाकर के जिस जो आपको प्रिय चीज होगा तुम्हें आपको क्या करना पड़ता है डॉक्टर मत खाओ मरोगे भले प्रिय लेकिन इसका मतलब तो क्या था स्वार्थ के लिए प्रिय वस्तु के लिए प्रिय होता तो वस्तु को अपनाना चाहिए ना कि किसी भी चीज में तो दिखाई देता है वह हाँ वस्तु प्रिय है वस्तु के लिए नहीं अपने लिए अपनी स्वार्थ के लिए हम हाँ वस्तु को प्रिय मानते यही तो पूरी की पूरी ब्रांडक में अपना मैत्री संवाद में आता है नी पत कामाय पथि प्रियमस्तु काम पथि नहीं नी पत्न काम पत्नी प्रिय बहुति आत्मस्तु काम पत्नी प्रिय नी ब्राह्मण से काम है ब्राह्मणोंियमस्थ काम है ब्राह्मण न ही क्षत्र से काम है क्षत्र प्रेम बवती आत्मस्थ कामा क्षत्र प्रेम बवती न ही वेद से काम वेदम प्रेम बवती आत्मस्थ कामाय वेद प्रियम ऐसे नी सर्व काेम बवती आत्मस्थ कामा प्रेम बवती पति की इच्छा की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पति प्रिय अपनी इच्छा पूरा कर रहा है तो पति बहुत अच्छा है नहीं तो कर बहुत पति की प्रिय क्या है क्या पति प्रिय इसका लाठ भी मार सकते हो तो पति प्रिय कहा रहा है? अपनी है। इसी प्रकार से दूसरा मंत्र पत्नी भी पति को प्रिय होता है क्यों होता है जब तक तो वो ठीक ठाक जैसे ये बोल रहे वैसे ना सब काम कर रही है तो बहुत अच्छी पत्नी है नहीं बेकार पत्नी है रंडी बोल देगा उसको सब गाली दे देगा पत्नी अपने स्वार्थ के लिए प्रिय थी जब अपना स्वार्थ सुख नहीं हुआ तो पत्नी अप्रिय तरह से बोला पति पत्नी के लिए प्रिय होती है होता है के लिए किस लिए पत्नी के अपनी स्वार्थ के लिए इसमें पति को अपने पत्नी प्रिया होती है किस लिए अपनी स्वार्थ के लिए पत्नी का सुख किसी से ब्राह्मण प्रिय होता है क्यों क्योंकि हमारा पूजा पाठ करेगा हमारे स्वर्ग का रास्ता क्लियर करके दे देगा वो नहीं करेगा तो कौन करेगा इसलिए हमारे ब्राह्मण आइए ब्राह्मण जी हाइये पंडित जी बैठे बैठे चाय पिलाएंगे करेंगे वह तो हमारे अपने साथ। इधर से छत्री है छत्र भी प्रिय होता क्यों प्रिय होता है क्यों होता है? जो रक्षा करना जो रक्षा रक्षा का भक्षक है तो समीज की पीठ डालेंगे उसको क्षत्र तो का प्रिय रहा अपनी स्वार्थ के लिए सभी चीजें प्रिय होती है वहां समझाया अंतिम पर बोला है 22 अलग अलग है बाईस पर मेरी क्या जो भी है जितनी भी है अंत में कहा क्या सर्वस्व काम आए सर्वम प्रियम न बहुत आकृष्ठ काम आए सर्वम सारी दुनिया का को कोई भी वस्तु हो उस वस्तु ठीक तो तो रिकॉर्ड करता कुछ नहीं ये अल्लाह करेंगे फालतू थी और जब तक कुछ ठीक ठाक है रिकॉर्ड बढ़िया हो रहा है तो बढ़िया से पोछा लगा के साफ करके धूल धूल झाड़ करके बढ़िया मेंटेन में आपका प्रिय वस्तु है क्यों ठीक रिकॉर्ड करना है ठीक सब कुछ है बिगड़ा उड़ा जिस दिन बिगड़ा रिपेयरिंग करने के लिए जाओगे वो कहेगा कह हजार रुपया लगोगे तो नया ही आ जाएगा तो क्या करना उड़ा हो गया अल्लाह जी फैंगे कहा रह प्रिय काम आप प्रिय चीज खाना फेंकने को तैयार हो गए दो मिनट के अंदर आदमी जब तक तो मरा नहीं होता है सब लोग छाट कर घेरे रहते हैं उसको कोई दवाई दे जहाँ दो चार घंटे वहां भी जब तक तो दो चार लोग आगे रोए नाटक करेंगे तब तक उसके उसको ले जाए फूंक देंगे कितना डर लगता है प्रिय से प्रिय वस्तु भी फूक देते कहते हैं अन्यत्र जो वह प्रेम तुमने देखा वह आत्मार्थ तत्प्रेम तो अन्यत्र तत्मार्थ तो जो प्रेम जो प्रिय आप अन्य वस्तुओं में देख रहे हो घटपट घटपटादिशु संसारिक पदार्थेश पत्निया उनमें जो देख रहा हूं वो क्या है वो आत्मार्थम नई अन्यार्थम आत्म नैव अन और अपने में अंदर विपरीत देख रहे हो वो अन्य के लिए नहीं होता आपके अपनी जो स्वार्थ अन्य उनके नहीं करते हो अपना मतलब निकालने के लिए हमेशा रहता आदमी तैयार दूसरे का मतलब सिद्ध करने ऐसे तो महात्मा उसको कहते ना पर हित में ही कार्य करने वाला ही संत होते हैं सब थोड़े संत हो सकते हैं हमेशा आप अपने स्वार्थ के लिए होता है अपने अंदर जो प्रियत्व है वो दूसरे के लिए कभी नहीं होता दूसरे में जो प्रियत्व है वो अपने लिए भले होता। बता देना में जो प्रियत्व वो अपने स्वार्थ के लिए हम उसको प्रिय मान रहा हूं वो मेरा प्रिय है बहुत अच्छा है जब तक तो वो मजदूर भी देखो आपको बहुत अच्छा लगता है मजदूर बहुत बढ़िया है मजदूर क्यों जब तो आपके अनुसरना काम करना बहुत प्रिय नौकर है सबसे बेस्ट नौकर आप यही बोलोगे अरे घोटाला वो कर दे तो उसको जेल भेजने से पीछे नहीं आते पड़ जाएंगे और तो जेल भेजोगे पुलिस पकड़ा बदमाश नौकर सबसे बढ़िया बोलते थे वो मिनटों में बदमाश हो जाएंगे कार है किसी चीज में सब व्यवहार है इसलिए कबीरा ने एक भजनी गाय ना सब पैसे के भाई सब पैसों के लिए भाई होते मैंने स्वार्थ क्या है आजकल पैसों से चलती जब पैसों के चक्कर में सब भाई रिश्ते सारे रिश्ते नहीं तो कोई रिश्ता नहीं इसे कहते हैं कि भाई ये जो प्रियत्व है अतः इसीलिए तत्परम इसलिए आत्मा में जो प्रियत्व है वो परम प्रियम नहीं पड़ेगा तेन परमानंदिता आत्मन इसलिए आत्मा में परम प्रेमास्पदता परमानंद विषयता सिद्ध हो गया अन्य मैं स्वातिरिक्त पुत्रालो यद प्रेम तद आत्मार्थम विश्वास पुत्रालय में जो प्रेम है वह अपने स्वार्थ के लिए होता है आत्मशेषत्व निमित्तमे व स्वाभाविकम अपने उपयोगी होने से उनमें प्रियव रहता है स्वाभाविक प्रियव किसी भी वस्तु में स्वभिन में किसी भी वस्तु में स्वाभाविक प्रियव नहीं होता है केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहा है तो वो वस्तु हमारे लिए प्रिय हो जाता है एवं आत्मरी विद्यमान प्रेम लेकिन उल्टा देखो अपने अंदर जो प्रियव है वो अन्यर्थम द अन्य लिए नहीं होता अन्य का सुख के लिए अन्नी की खुशी के लिए हम अपने आप को प्रिय मान रहे हो ऐसी बात नहीं का खुशी हो अन्य का दुखी हो अन्य दुखी होने से कोई नहीं होता, आप अपने सुख को देखते हो अन्य का कुछ ही बिगड़ तरीका बना पड़ता हर आदमी का यह हाल अपने सुख के अपने लिए किसी को भी बलिदान करने को जरूर कुछ भी करने विवेक भी नहीं होता है हम जो कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए अपने सुख के लिए इससे किसी का हानि तो नहीं, रहा ये नहीं। हो रहा है सोचने को भी ट नहीं किसी किसका नुकसान हो रहा है किसी पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है कुछ ही नहीं होता बस स्वार्थ से अंधा होता है और यदि कोई इसको कह भी दे भाई तुम्हें जो कर रहे हो उसे पाप होगा उसे ऐसा तर्क देंगे अपने स्वार्थ के चक्कर में सार्थ को दे देंगे और साबित कर देंगे वो सही है आप ही गलत ये दुनिया की लक्ष्यता है इसलिए कहते हैं इसका मतलब क्या है आपके अपनी प्रियत्व वह किसी अन्य के लिए नहीं होता आत्मा अन्य शेषत्व न भोगी कभी आत्मा का जो प्रियत्व है अन्य शेष निमित्त नहीं होता किंतु आत्मत्व निमित्तमे तो वह अपनी ही निमित्त से होता है अतो निरुपाधि तत्म नि आत्मा में जो प्रियत्व है वह निरुपाधिक होने के नाते वह परम है अर्थात्म निर्तिशय प्रेम है फलितम तेरी तेरा निर्देश प्रेमास्पदक आत्म न परमानंद का इसलिए आत्मा में परमानंदत्व तो सिद्ध हो गया क्योंकि निरक्ष प्रेम का विषय होने से निर्देश सुख रूपत्व इस प्रकार से आत्मा निर्देश सुख स्वरूप वाला है ये भी सिद्ध हो अम पदार्थ का स्वरूप कर दिया जीव का स्वरूप सिद्ध हो गया सचित और आनंद सप्तमी श्लोक इन सात श्लोकों के द्वारा प्रतिपातम अर्थुम संक्षिप्त अर्थ को संक्षेप करके यहाँ दिखा रहे हैं इतन सचित परानंद आत्मा युक्त्या तथा विधम परम ब्रह्मा तयोच्च्यम श्रुतंतु उपदिश्य तेज इस प्रकार से आत्मा युक्ति के द्वारा सिद्ध कर दिया गया कि आत्मा सत्य रूप है आत्मा नित्य ज्ञान रूप है नित्य एक है एक भी है नित्य भी है और स्वप्रकाश रूपा ज्ञानात्मक है और परम आनंद स्वरूप है यह आत्मा सब चित आनंद स्वरूप आत्मा सिद्ध हो गया आत्मा सच्चिदानंद रूप है यह बात हमने कैसे किया लेकिन युक्ति से था विदम्बरम ब्रह्म हर परब्रह्म ब्रम्ह ऐसा ही सबसे कहो आनंद है ऐसे श्रोतिया कह रही है तब पूर्वी कहेगा मारा फिर वेदांत व्यर्थ हो गया युक्ति से सबसे वेदांत की जरूरत क्या रहा है प्रशोधन क्या जरूरत है युक्ति से जीव का सुसदान सिद्ध हो गया और इसी प्रकार जो पर्रम्भ कह दिया आपने तो युक्ति से सारे मामले बन गया तो है का कहते युक्ति से बना बल्द कर देंगे इन दोनों की एकत्व कौन सिद्ध करेगा एकत्व युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता वो वेदांत का इसे है जैसे तयोरम तयोच्छक्यम श्रुत इन दोनों की एक के एकत्व को वेदांतों में उपदेश किया गया श्रुत्यंत मैने वेदांत वेदांतों में इन दोनों के मैंने कौन दो जीव ब्रह्म जीव सचार सिद्ध हो उसी प्रकाश पर लक्षण लेकिन अब इन दोनों के एकत्र है, है। की एक जो त्व है वही तत्व है ये युक्ति से आप सिद्ध नहीं कर सकते ये बात कहां से सिद्ध हुआ तभी तक उसके लिए हम वेदांत को मानते हैं वेदांत परिषदों में कहा है तयोश तो मैंने वो तम और तट इन दोनों का ऐक्यम उपदेशित है इन दोनों के एक तत्व का उपदेश किया गया है शब्द स्पर्श आदि शुरू किया था तीसरे श्लोक से इत्यादि ना ज्ञान से नित्यत्व प्रसाद पहले ज्ञान की नित्यत्व सिद्ध कर दिया और आठवें श्लोक में तस्वीर यम आत्मा इत्यादि के द्वारा वो जो ज्ञान आत्मा कर जो ज्ञान है वही आत्मा और जो ज्ञान है वही सत्य है अतएव आत्मा ही सत्य और ज्ञान रूप है कर। कहा तक आठवें श्लोक के आधे तक लगभग उसके बाद आत्म तो प्रसाद आत्मा आत्मसज्जित रूप तुम इस आत्मा में सत और चित रूपत्व को साजित कर दिया गया सिद्ध कर दिया गया तो उसी आठवें श्लोक से शुरू करके नौवे श्लोक तक क्या क्या आपने परानंद इत्यादि ना परमानप तुम समर्थित हम परानंद परप्रेमास्पदि आठवें श्लोकों का हिस्सा क्या कर दिया इन्होंने उस आत्मा में परमान पत्र सिद्ध कर दिया अतः आत्मा महावाक्य तम पदार्थ सिचिदान रूप सिद्ध इसलिए आत्मा तो मतलब क्या जो महावाक्यों में तत्वमसि इस महावाक्यों में जितम शब्द के तरह कहा गया वही ये आत्मा है जिसको हमने सच्चान सिद्ध किया है ब्राह्मण प्रसन्न है यदि इस प्रकार की आत्मा सच्चान रूप आत्मा का युक्ति से आप सिद्ध कर दिया फिर तो उपनिषद होगा विषय नहीं रह गया उपनिषद हो जाएंगे क्या सिद्ध करना चाहते हो उपनिषद्याद्ध होगा युक्ति से ही सचिदान पदार्थ जीव का और परम का भी करके तो फिर उपनिषद क्या करेंगे हो, उसको रहा, वो क्या तब है, नहीं नहीं तथा विधम ताद्रिक विधा प्रकारो यश वही है प्रकार जिसका सचित आनंद है प्रकार जिसका तथा विधम सचिदान रूपम परम ब्रह्मांत रूपा परम ब्रह्म है अर्थात तो तत्तम पदार्थ तो तो इन दोनों की, और इन दोनों की कर ये दोनों बातों को हम युक्ति से सिद्ध नहीं कर सकते वो कांतो वेदांत प्रतिशत प्रतिपादित इसी बात को वेदांत में प्रतिपादित किया गया है जीव भ्रम की ऐक्य और जीव का अखंडिक ना वेदांता नाम निर्विश्वत्म श्री वेदांत व्यर्थ है निर्भिशक है ऐसा नहीं कह सकते आत्म न परमानंद रूपत्म आक्षिपत अब आत्मा में आपने परमानूपता सिद्ध किया था ना उसे फिर पूर्व पक्ष खड़ा कर दिया कहते देखो यदि वास्तव में परमानंद रूप है आनंद रूप है आत्मा आपने युक्ति सिद्ध कर दिया लेकिन हम आपसे पूछते हैं इस आनंद रूपता का किसने अनुभव किया आपको भान हो रहा है आपका आत्मा आनंद रूप है यही भान हो रहा है तो फिर आपको विषय किसी के प्रति क्यों लालच होगा जब परमानंद मिल गया और केवल आनंद के भागे कोई छोटी मोटी चीज के बीच जिसको मान लो करोड़ रुपए किसी के पास है वो पांच सौ रुपये का लाटरी खरीदेगा जिस लाटरी का प्राइस जो है फर्स्ट प्राइस पांच सौ रुपया हो उसे तो कौन खरीदेगा जब तो आप इस करोड़ रुपया मिल गया जिसे करोड़ रुपया है और पांच रुपया प्राप्त करने के लिए कोई लाटरी खरीदेगा उसी प्रकार से मिलेगा जब परमानंद आपको मिल गया इन विशेष सुखों के पीछे क्यों भाग रहे हो इसीलिए निर्णय हो रहा है आपको तो अभी भी विशेष सुख की अपेक्षा है चीजों की जरूरत उससे आपको सुख मालूम हो रहा है इसका मतलब है आपको आत्मा के आनंद पदा का अनुभव नहीं है यदि अनुभव नहीं है फिर आत्मा आनंद रूप कैसे सकोगे दर्द फंसा ना अनुभव है तो विशेष और हमें नहीं जाना चाहिए था अनुभव नहीं है फिर आप घोषणा नहीं कर सकते आत्मा आनंद रूप है ये नहीं सकते ना आप उभ पासा आत्मा के आनंद रूपा का अनुभव नहीं है फिर आत्मा का आनंद मत हो और अनुभव हो गया इसे विषय आपको जाननी चाहिए फिर भी मैं विशेष भाग रहा हूं इसका मतलब नहीं है यह साबित हो गया इसे आत्मा का आनंद रूप जो कहा आपने वो गलत थे ऐसे पूर्व कहता है अभा ने न परम प्रे बे न विशेषा ने प्रभा परमानंदमान यदि आत्मा के आनंद रूपता का भान नहीं होता किसी को अनुभव में नहीं आ रहा है फिर उसको परम प्रेम का विषय से कहना उचित नहीं है न परम प्रेम भाने च और यदि आत्मा की परमान रूपता का अनुभूति हो गई है तो न विषय विषय में आप विस्पृह नहीं, नहीं चाहिए कृष्णा नहीं छोटी मोटी चीजों की इच्छा क्यों करेगा महात्मा में आप देखते हैं उनको बता दो महाराज रुपए भंडारा है सौ रुपए तो दस रुपये मिलने वाले दक्षिणा वाले भंडारा में जाएगा वो कहेगा सौ रूपये मिलेगा उसी श्रद्धार्थ आपको परमानंद मिल गया है तो छोटे मोटे विषय आनंद नहीं भूगे अभी आत्मरति नहीं हो पाया अपने आत्मा का आनंद अनुभव नहीं हुआ यदि अनुभव नहीं हुआ है इसको आनंद रूप कहना भी गलत है गुरु कहता है यदि अनुभव नहीं है इसका आनंद मत कहो यदि अनुभव है फिर विषय की ओर मत भागो इसका मतलब ये वह हम संसार में क्या देख रहे हैं लोग विषम की ओर भाग रहे अतएव आत्मा आनंद रूप नहीं है सिद्ध हो गया अभियुक्ति खत्म कर सिद्धांति कदम भाने पास वास्तव में सबको आत्मा के आनंद पद का भान है भान होते हुए भी भान न हुए के समान है। ऐसे कैसे हो गया कद होता है ऐसा ही होता दृष्टांत समझाएंगे आप निश्चय है आत्मा आनंद तभी अपनी सुख के लिए आप सारी चीज को बटोरते अपने अनुपता को सब मान रहे हैं नहीं उस अनुभव तो नहीं हो पा रहा है होते हुए भी नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ आवरण से ढक गया दृष्टांत बड़ा सुंदर एक आदमी है अपने बेटे को वेद विद्यालय में भर्ती किया अब एक दिन इच्छा हुई चलो मैं देखता हूं बेटे को जाके जब विद्यालय की ओर जा रहा था बाप दूर में ही उसको क्या हुआ वेदों का पाठ किसरा दिया वेद पाठ बच्चे बोल वो क्या कहता है अपने साथियों को देखो देखो मेरे बेटा भी बोल रहा है जरूर मेरे बेटा भी यहां वेद पाठ कर रहा अब वो इतने जो साउंड सबका मिक्सचर आ रहा है ना सब मिलके बोल रहे हैं बच्चे एक ही तो बोल नहीं रहे अब उसको पुत्र की आवाज का उसमें भान होने पर भी भान नहीं है करना पड़ेगा जैसे पूछा जाए पुत्र का कौन सा आवाज है इसे बता बता भी नहीं सकता कि मिल की आवाज आ रही लेकिन इसको विश्वास से पक्का है मेरा पुत्र भी बोल रहा है पुत्र का आवाज है यह उसको मालूम है नहीं अमुक ही है स्पष्ट बोल भी दिखा नहीं सकता अलग करके तो सामूहिक आवाज में से अलग करके ये मेरा पुत्र का आवाज है ऐसा पकड़ भी नहीं पा रहा है इतना कह सकता कि पुत्र का आवाज है नहीं वहां ये नहीं कह सकता ना पुत्र का आवाज है फिर भी अमुक यही है इस तरह से विशेष रूप उसको ग्रहण नहीं कर पाता क्यों प्रतिबंधक प्रतिबंधक क्या है वहां दूसरे आवाज वहां मिल गए अन्य बच्चे भी बोल रहे हैं तो बेटे के साथ ये आवाज बेटे का आवाज को पहचानने में प्रतिबंधक है उसी प्रकार से यहां पर भी हमारे अंदर अविद्या है अज्ञान है यही हमारे आत्मा की शुद्ध आनंद रूपता का अनुभव करने में प्रतिबंध आता है अनुभव करते हुए भी, भी नहीं कर पा रहा हूं इसे शुरू करना। जैसे पुत्र आवाज ग्रहण करते हुए भी और नहीं ग्रहण कर रहा है यह जानता है अजुर् पुत्र का आवाज है अगर हम जानते हैं आत्मा ही परम है भले हम उसको कारण से विक्षेप के कारण से मल के कारण से आवरण कार्य से, रुपेड़, से हम उसके पूर्ण उसकी मात्र से वही करें पर आत्मा के अंदर परमानंदता कोई काट को नहीं भाने की परमान भाषते भाषते वाह पूर्व पक्षी कहता है आत्मा के परमान पता भाषित हो रहा है या नहीं भाषित हो रहा हुथा? अभाने ये भाषित नहीं हो रहा है प्रतीति नहीं हो रही है तो न परम प्रेमात्मी आप की सिद्धि नहीं हो सकती वह हमारा निर्देश स्नेह का विषय नहीं हो जिसका भान ही नहीं है वह कैसे ऐसा है जिसको आपने देखा नहीं उसका वर्णन कर सकते हो क्या जिसका वर्णन कैसे करो नहीं किया है तो वह आनंद परमाणु रूपता है कैसा वर्णन कर दूंगा नहीं कर सकता विशेष सौंदर्य ज्ञान जनता स्नेह क्योंकि हमेशा विषय की सौंदर्यता का ज्ञान से जन्म होता है उसके प्रति स्नेह आत्मा की सौंदर्यता का ज्ञान के बिना आत्मा ने प्रयत्व किसी कोई कर नहीं सकता कोई भी विषय है वो प्रिय कम होता है जब पहले आप उसको देखोगे देख रहे हो उसने आपको पहले वस्तु है धान हुआ फिर कहेंगे ये वस्तु अमुक चीज है ये ज्ञान हुआ एक घट है ये कपड़ा है ऐसे ज्ञान हुआ फिर उसके ऊपर क्या कर बहुत सुंदर कपड़ा है के रंग बहुत बढ़िया है है ना ये अमुख कंपनी का है ये बहुत मजबूत होता है इत्यादि उसमें सौंदर्यता ग्रहण करो, सुंदरता ग्रहण होता है जैसे तो अच्छाएं को करते हो, अच्छाइयों को पकड़ते हो फिर क्या करते हैं तो मेरा हो वे हस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूपे पंचकम ना फिर रूप इसे कहते हैं आपको हर विषय की सौंदर्य आत्मा के अंदर जो आनंद रूपता रूप सौंदर्य है उसका उसका ज्ञान के बिना आत्मा को परमानंद कर गया नहीं कर सकते और भान हो ही गया है आपको आत्मा की परमानंद रूपता का आपको अनुभव हो गया हो प्रतित विषय तो सुख साधने इच्छा फिर सुख, अर्थात कौन से विषय सुख का जो साधने माला भोजन इत्यादियों में आपको किसी प्रकार की आसक्ति सुख का स्पृह इच्छा न सजन सुखाद की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए कुछ भी बने हम लोगों का जो को इतनी रहता है अंदर से बाहर से तो बोलते हमें वो सब ठीक है सब है जैसा भी है ठीक चल रहा है अंदर ही अंदर रहता है इच्छा आज ये चीज खाऊं, आज वो चीज खाऊं, मेन्यू बनाते दे मेन्यू बनाने का मतलब क्या उस विषय की विषय जन सुख की इच्छा है नहीं तो मेन्यू क्यों बने बनाने वाला कुछ ही बना और तो खिला आप क्यों बोल रहे ये बना के खिलाओ आप बोल रहे इसका मतलब उससे जल्दी जो उसको खाने से और जो सुख होगा उस सुख की आपके अंदर इच्छा है इस पर विशेष सुख की इच्छा नहीं होना चाहिए आप आत्मा के जो परमा सुख का अनुभव कर जिसको दिन छोटे मोटे सुखों की इच्छा होगी यदि हो रही है का मतलब अनुभव नहीं हुआ है यदि अनुभव हो गया है तो यह नहीं होना चाहिए फल प्राप्त हो सत्यांग साधन इच्छा तो अनुभव फल प्राप्त हो सत्या क्योंकि फल की प्राप्ति यदि किसी को हो जाए फिर साधनों की इच्छा क्या तो मुख्य फल मिल गया मुझे और साधन की जरूरत ही क्या जैसे गांव में पहुंचने के बाद के कार ढूंढेंगे गांव मिल गया अब क्या साधन क्या जब लक्ष्य प्राप्ति हो गई ये परमाणु द्रुप्यता की प्राप्ति हो गई और साधन के तो छोटे मोटे विषयों में क्या क्या उतरा फिर वो कैसा एकदम मस्त उसको वायु विश्व से कोई लेन है, शरीर से न शरीर के खाने पीने से न कपड़ों से किस जिन? जो भी जैसा है। मिल जाए चल रहा है से। वैसे के सुखेगा इसलिए कहते हैं फलप्र सत्या अनुपत्य नित्य निर्देश आनंद लाभ है सती देखो नित्य निर्देश परमानंद के लाभ होने के बाद क्षणिक तुच्छ साधन परतंत्र से आदि दोष दूषित इन विशेषकों के प्रति स्प्रा मन इच्छा अयोगा इच्छा नहीं होनी चाहिए क्षणिक नित्य सुख मिल गया है तो क्षणिक शुद्धि कौन भागेगा तस्मात नान्य रूपता आत्मह इसलिए आनंद के आत्मा के आनंद रूप रूपता उत्पन्न नहीं होता है हैकारांतर से अत्रमति इस पर प्रकारांतर रूपेण हम तुम्हारे सारी युक्तियों को खंडन कर सकते हैं ऐसी आशंका करने पर सिद्धांत दे नहीं नहीं उसका परिहार कर जवाब दे रहे आतो तो भानाभान पक्ष रूपये दोष वस्ती भान पक्ष में दोष है अभान पक्ष में भी है दोनों पक्षों में दोष है आत्मा का आनंद प्रदा अभान है तो दोष दिया आपने धाने तो दोष दिया फिर क्या है वहां तब कहते हैं तो हाँ, कारणा इस कारण से आत्मनोसो ये आत्मा का असो यह जो प्रमाणतामाणता है कैसा है वो भाने अपनी प्रतीत सत्या अभा प्रतीता बहुत प्रतीत होने पर भी प्रतीत नहीं हुए के समान रह गया है प्रतीत होने पर भी प्रतीत नहीं है वो ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है कि वस्तु प्रतीत होने पर भी नहीं प्रतीत ऐसे कैसे होगा दे देखा भी और नहीं देखा भी ऐसे कैसे हो सकते हो एक विषय में वस्तु को एक कालाव छे देना नहीं कहा जा सकता पहले देखा था और अब नहीं देख रहा हूं काल भेद हो सकता है या वहां देखा था और यहां नहीं देख रहा देश भेद से हो सकता है इसको देखा था उसको नहीं देख रहा वस्तु भेद से भी हो सकता है एक ही विषय में एक ही देश में एक ही काल में परस्पर विरुद्ध कथन नहीं कर सकते देखा भी नहीं देखा दोनों इस आत्मा का भान भी हुआ और भान नहीं भी है दोनों बात एक साथ नहीं हो सकता पूर्व पक्षी शंगा कर दे एक युग पथ भाना भाने न एक वस्तु का एक काला कालावच्छेद देना एक देशावच्छेद देना परस्पर विरुद्ध भान और अभान दोनों नहीं हो सकता या तो अनुभव हो गया है या तो नहीं हुआ है दो में एक होना चाहिए इत्या संघ कियुक्त क्यों नहीं हो सकता तुम्हारी शंका का तात्पर्य क्या है अतृष्ट चरतम उपपद्धि रही तुम्हारे कहने का मतलब क्या ऐसे कोई दृष्टांत नहीं है संसार में इसलिए कह रहे हो भाने के अभानम इसके लिए कोई दृष्टांत नहीं है कोई अनित्र प्रतिष्ठ प्रमाण नहीं है इसीलिए तुम कह रहे हो आता आत्मप्रमाणी से भाना भय नहीं हो सकता अथवा यह अनुमान नहीं है अनुमान आदि युक्ति रही है वो बहाना भाना भानुभ नाध्या दृष्टांत ने ऐसे मत कहो दुनिया में बहुत सारे दृष्टान्त है एक दृष्टांत दे रहे हैं देखो वही वेद पाठना अध्यवर्ग मध्यस्थ शब्दवत भाने वर्ग मध्यस्थ बहुत सारे विद्यार्थी वेद पाठ कर रहे हैं उनके बीच में बैठा हुआ है एक आदमी का बेटा यज्ञ दत्त का बेटा देवदत्व बैठा हुआ है वो भी पाठ कर रहा है पुत्र अध्ययन शब्द के समान वह क्या रहा है पुत्र के उच्चारित शब्द का श्रवण होते हुए भी श्रवण नहीं होने के समान हो गया पाठ हो रहा है इसका मतलब तो पुत्र भी उच्चारण कर रहा है पुत्र उच्चारण कर रहा है मैं वो शब्द में सुन रहा हूं अन्य शब्दों के साथ पुत्र पुत्रोच्चारक शब्द भी कान में आ रहा है सुन भी रहा हूं लेकिन अमुक शब्द पुत्रोच्चारित है पहचान भी नहीं कर पा रहा वह हुआ भान होने पर भी अभान हो गया कहते अध्येतवर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत भाने की अभान कहते भान होने पर भी अभान क्यों बोल रहे थे अभान क्यों ये भान हो गया सुस्पष्ट ग्रहण हो जाए तक नहीं सुस्पष्ट भान में प्रतिबंधक है भानस्य प्रतिबंधे निचित है शिष्ट बण के प्रति क्या है जैसा वहां प्रतिबंधक क्या है दूसरे बच्चों का उच्चारण दूसरे बच्चे जो वेद पाठ कर रहे हैं उनके जो शब्द है वह पुत्र शब्द के ग्रहण करने में प्रतिबंधक है सामान्य रूपेण हम जानते हैं कि पुत्र बैठा है वह वेद पाठ कर रहा है उसका शब्द भी जरूर हुए है उसे यहां पर भी सामान्य रूपे हर आदमी जानता है आत्मा सच्चेदानंद रूप है लेकिन उसका विशेष रूप अनुभूति भान प्रतिबंधकों के कारण से नहीं हो रहा है प्रतिबंधक क्या है अंतकरण का ही है। शुद्ध ही प्रतिबंध अंतकरण अशुद्ध है इसलिए भान नहीं हो पा रहा अधेत्री नाम पाठ का नाम अधिका नाम से पढ़ाने पढ़ने वाले कवा क्या पढ़ने वाले के पाठ करने वाले उनका वर्ग है मनुष्य वो है उनके मध्य में दी थी अध्यय वर्ग मध्यस्थ उनके मध्य में जो बैठना इसलिए तो ऐसे पुत्र का तयन तत्कर्तृद पाठ करना तब्द्वनि ही उसका जो शब्द क्या उसका ध्वनि है जो वह यथा भाषमानो की जिस प्रकार से बाहर में स्थित पिता को भान होने पर भी सामान्यतो भाषमानो सामान्यतः तो न भाष होते विशेषत् तो। लेकिन विशेष रूप भाषित नहीं होता अयम मतपुत्र ग्रहण रीति यह शब्द मेरे पुत्र उच्चारित है ऐसे विशिष्ट रूपेण वो ग्रहण नहीं कर पा रहा है तथा उसी प्रकार से आनंद भाने भाने आनंद आत्म या आनंद रूप था सभी लोग सामान्य रूपण कर रहे हैं किंतु विशेष रूप में नहीं कर पाते हैं प्रतिबंधक की वजह से वो द्वितीय प्रत्याह कत उपत्ति नहीं है इस मत को मैं अनुमान कर सकता हूं प्रतिबंधक का कर अनुमान करो तो पूछोगे ना आप क्यों नहीं अनुभव हो रहा विशेष रूपये का कहेंगे प्रतिबंध सबका हेतु है हमारे पास युक्ति है ना हेतु है विकल उपपत्तिरहित उपपत्तिरहित व्याख्या उपपत्ति है उपपतिर नहीं है उपपत्ति है मेरे पास उपपत्ति क्या है प्रतिबंध सत्ता भाने्य अभान में अनुंजनीय भानस स्फुन प्रतिबंधन भक्षण लक्षण भानेप्य बान साम विशेषा का न प्रति है उपपद्य का भान समय स्फुन सेफरण प्रतिबंध के द्वारा कारण सा प्रतिबंध है ना। आगे बताएंगे प्रतिबंध कौन उस प्रतिबंध आगे कहे जाने प्रतिबंधकों के कारण से भाने विशेष कारण प्रतीत न होना उचित ही है प्रतिबंध तो क्या है तब कहते देखो प्रतिबंध अस्त भाती तम निरुद्ध तस्पादन मुच्य प्रतिबंध अस्थिभाति व्यवहारा वस्तु में व्यवहारकरणयोग्यवस्थि विद्य भातिमे प्रकाशते इस प्रकार जो ज्यवहार योग्य है उस अस्थि भाति व्यवहारा उन वस्तुओं में पूर्व व्यवहार को निराश करके विरुद्ध से नास्ती न भाती के व्यवहार से उत्पादन जननम प्रतिबंध उसके विरुद्ध क्या आपने कर दिया नास्ति न भाति ऐसा आपने बोल दिया यही प्रतिबंध अस्थि और भाति जो होना चाहिए व्यवहार करने योग्य वस्तुओं में आप क्या व्यवहार कर रहे हैं लेकिन नास्ती न भाति ऐसे व्यवहार जैसा कर्म ने व्यवहार का नियोजित था उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना यही सबसे बड़ा प्रतिबंधक है इसलिए में क्या कहा अस्तित्व उपलब्ध अस्थि है वो आत्मा है ऐसे ग्रहण करो पहले यही नहीं करते मैं हूं कद किसो पकड़ दे वो चलिए मैं हूं कहने से आत्मा कर नहीं लेता कोई भी। मैं भी अमुक हूँ महात्मा हूँचारी नाम से विशिष्टता गुरु रू, नाम रूप से विशिष्ट जो था ग्रहण करता है निरुपाधिक वस्तु में अस्थिभा व्यवहार होना चाहिए था नहीं निरुपाधिक वस्तु में होने योग्य जो अस्थिभा व्यवहार को आपने कहा गया सोपादिक वस्तु में कर दे रहे यही सबसे बड़ा प्रति है यही सबसे बड़ा प्रतिबंधा जो नहीं है उसको है कह रहा है जो है उसको नहीं है कह रहा उल्टा काम है वास्तव में क्या है ये सब स्वर के समान है ना शरीर और सपने में कोई वस्तु था क्या नहीं था सब प्रकार में उसको है कारोबार कर रहे थे आप नहीं कर रहे थे जब तक सपने चल रहा था जो वास्तव में था नहीं वहां उसको है करवा उसी प्रकार ये जागृत में वास्तव में क्या है एक जगत है ही नहीं फिर भी है परिवार कर रहा हूं यहां सुख नहीं है दिन उसमें सुख का व्यवहार कर रहा है इन वस्तुओं से कोई आनंद मिलना नहीं है फिर भी इसमें आनंद व्यवहार कर रहा हूं जो है नहीं उसमें है कार्यवाह हो रहा है और इस चक्र में क्या हो गया जो है वास्तव में आत्मा उसको भूल गए वहां नहीं है बोल आत्मा के बारे में कहते नहीं है और जगत को है उल्टा हुआ जो जगत नहीं है उसको है कह रहा हूं आत्मा है उसको नहीं है कह जा रहा हूं आत्मा ही का भान हो रहा है इनका मैं कह रहा हूं जगत का भान हो रहा है घटपट का भान हो रहा है घटकट -ध़़ की घटपट की प्रती हो रही है वास्तव में घटपट है नहीं उसकी प्रती कहां से होगा जिससे जिसकी प्रती नहीं हो रही है उसको क्या बोल रहे हो प्रती हो रही है और क्या प्रतीत हो था वास्तव में आत्मा उसके मैं मैंने क्या कहते आत्मा को देखा करके वो बोलता। जो भान हो रहा है, कह दिया वो भान नहीं हो रहा जो भान नहीं हो सकता उसको कह रहे हैं आप ये भान हो रहा है उल्टा उल्टा काम यही सबसे बड़ा प्रतिबंध ऐसे क्यों हो रहा है ये अंत प्रतिबंध अस्थि अस्ति भाति इेण व्यवहार अस्ति भाति इत्यादि रूपेण व्यवहार करने करोग्यों के वस्तु में, तम निर तरस मैंने अस्ति का निराश करते मतलब नास्ति कर देना और भाति का निराश करने मतलब कर भाति कह देना तम निरस्य विरुद्धस्य से उस वृत्त में उत्पादन उच्चते उस वृत्त में अन्य चीज उत् धान कर लेने का उत्पन्न करने का नाम ही प्रतिबंध होता है नास्ति ऐसे व्यवहार को उत्पन्न कर लिया आपने नास्ती ऐसे व्यवहार को कहा उत्पन्न किया आपने आत्मा में। अस्ति ऐसे व्यवहार करने योग्य आत्मा में नास्ति ऐसे व्यवहार को उत्पत्ति करने का नाम ही प्रतिबंध भाति ऐसे व्यवहार करने योग्य आत्मा में आपने न भाती को जो उत्पन्न किया यही सबसे बड़ा प्रतिबंध है को अस्ति वार ये पद है। कैसे बनाए पद अस्थि मने विद्य थे भाति मने प्रकाशित इतम प्रकार व्यवहार इस प्रकार व्यवहार करने जो योग्य है उस क्या कहेंगे अस्थि भाती व्यवहार तस्तुच्चा समाज कर ऐसा जो वस्तु होता है उस वस्तु का नाम क्या हो गया उसने निषेध कर करके हमने क्या किया विरुद्ध निषेध मात्र नहीं किया बल्कि उसके विरुद्ध व्यवहार को उत्पन्न कर दिया। लिया नास्ती न भागीव रूप से व्यवहार से उत्पादनम जन्मम ऐसा जो वार कर लेना वहां उसका नाम प्रतिबंध की चुके उसी को प्रतिबंध कहा जाता है और लक्षण वाला प्रतिबंध का कारण क्या है उसको दृष्टान्त में घटाना होगा प्रतिबंध का कारण क्या है यह समझना